देवी भागवत नवम स्कंध सरस्वती की पूजा का विधान तथा कवच मेरे वर के प्रभाव से आज से केवल प्रलय पर्यंत कल्प में मनुष्य मनुगण देवता मोक्षकामी प्रसिद्ध मुनिगण वसु योगी सिद्ध नाग गंधर्व और राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ सोलह प्रकार के उपचारों के द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे उन संयमशील जितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा शाखा में में कही हुई विधि के अनुसार तुम्हारा ध्यान और पूजन होगा। घड़े अथवा पुस्तक में तुम्हें आवाहित करेंगे तुम्हारे कवच को भोजपत्र पर लिख उसे सोने के डिब्बी में रख गंध एवं चंदन आदि से सुपूजित करके लोग अपने गले में अथवा दाहिनी भुजा में धारण करेंगे पूजा के पवित्र अवसर पर विद्वान पुरुषों के द्वारा तुम्हारा सम्यक प्रकार से स्थिति पाठ होगा इस प्रकार कहकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उन सर्व सर्वपूजता देवी सरस्वती की पूजा की तत्पश्चात शिव अनंत धर्म मुनीश्वर सनकगण देवता मुनि राजा और मनुगण ये सभी भगवती सरस्वती की उपासना करने लगे तब से यह सरस्वती संपूर्ण प्राणियों से सदा सुपूजित होने लगी नारद जी बोले वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रभो आप भगवती सरस्वती की पूजा का विधान कवच ध्यान उपयुक्त नैवेद्य फूल तथा चंदन आदि का परिचय देने की कृपा कीजिए इसे सुनने के लिए मेरे हृदय में बड़ा कौतूहल हो रहा है भगवान नारायण कहते हैं नारद सुनो कर्ण शाखा में कही हुई पद्धति बतलाता हूँ इसमें जगन्माता सरस्वती के पूजन की विधि वर्णित है मांग शुक्ल पंचमी विद्यारंभ की मुख्य तिथि है इस दिन पूर्वाह काल में ही प्रतिज्ञा करके संयमशील रहे स्नान और नित्य क्रिया के पश्चात भक्तिपूर्वक कलश स्थापन करें फिर अपने शाखा में कही हुई विधि से अथवा तांत्रिक विधि के अनुसार पहले गणेश पूजन करे तत्पश्चात इष्ट देवता सरस्वती का पूजन करना उचित है फिर ध्यान करके देवी का आवाहन करें तदनंतर व्रती रहकर शोरशोपचार से भगवती की पूजा करें सौम्य पूजा के लिए कुछ उपयोगी नैवेद्य वेद में कथित है ताजा मक्खन दही दूध धान का लावा तिल के लड्डू सफेद गन्ना गुड़ में बना हुआ मधुर पकवान मिस्त्री सफेद रंग की मिठाई घी में बना हुआ नमकीन पदार्थ बढ़िया सात्विक कीवड़ा शास्त्रोक्त हविष्यान्न जौ अथवा गेहूं के आटे से घृत में तले हुए पदार्थ पके हुए स्वच्छ केले का पिष्टक उत्तम अन्न को घृत में पकाकर उससे बना हुआ अमृत के समान मधुर मिष्ठान नारियल उसका पानी कसेरु मूली अदरक पका हुआ केला बढ़िया बेल बेर का फल देश और काल के अनुसार उपलब्ध ऋतु फल तथा अन्य भी पवित्र स्वच्छ वर्ण के फल ये सब नैवेद्य के समान है सफेद पुष्प और सफेद स्वच्छ चंदन देवी सरस्वती को अर्पण करना चाहिए नवीन श्वेत वस्त्र और सुंदर शंख की विशेष आवश्यकता है श्वेत पुष्पों की माला और भूषण भगवती को चढ़ावे महाभाद भगवती सरस्वती का श्रेष्ठ ध्यान परम सुखदाई है तथा भ्रम का उच्छेद करने वाला है वह वेदोक्त ध्यान यह है